हम लोग कुछ अलग अलग बातें करते हैं अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ अनिल कुमार दास हैं, जो ओडिशा से पधारे हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से अनिल कुमार दास का बहुत बहुत स्वागत जी नमस्कार आ, मैं अपना बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ और मेरा नाम है अनिल कुमार दास और मैं उड़ीसा कोर्ट में सिस्टम ऑफिसर हूँ दो से और मैं एक मध्यमवित्त परिवार से आया हूँ और पापा हैं वेटनरी सर्जन है और माँ भी हेडमिस्ट्रेस है एक स्कूल में और भाई जो छोटा भाई हम जुड़ा है और वो अभी यून में एक प्रोग्राम चल रहा है फूड फॉर फ्यूचर वो उसमें रिसर्च अनाल है वो अभी केनिया में है और केन्या का जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो उसी के जिम्मेदारी में है, उसी के में हो रहा है और अभी तो मैं हाईकोर्ट में जो हूँ वो मेरा पोस्टिंग हुआ है बलांगीर जिले में और बलांगीर जो सोनपुर दो जिले दो जिले की जो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट चल रहा है वो मैं ही उसको देख रेख कर रहा हूँ ओके अनिल कुमार राज जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने परिवार के बारे में बताया और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग अपने परिवार के बारे में बताते हैं सुनते हैं अपनी अपनी अलग अलग विशेषता होती है तो आइए जैसे कि उड़ीसा में आप दो ज़िलों के बीच में तो मैं चाहूँगा कि दोनों ज़िले के बीच में जो टूरिज्म प्लेस है उड़ीसा का उसके बारे में बताइए हमारे सभी श्रोताओं को कि किस तरह से वो उड़ीसा है और वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं और हमारे सभी लिस्नर्स भी आपके शब्दों से उस जगह को देख पाएंगे जी उड़ीसा जो है वो नेचुरल रिसोर्स के लिए बहुत सारा फेमस है वो माइनिंग जो भारत का है वो एक बहुत बड़ा एरिया है इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए और जो बलांगीर जिले को मैं बिलोंग करता हूँ और बलांगीर पे तीन ऐसी चीजें जो देखने लायक है एक है हरी मंदिर और एक है नृसिंहनाथ मंदिर और दोनों एक जो एक पहाड़ के एक दूसरे के तरफ है और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो थर्टी फाइव किलोमीटर है चाहे कितनी भी कड़ी धूप में जाए बलांगीर का टेम्परेचर अराउंड फिफ्टी ही हो जाता है गर्मी के दिन लेकिन उसका जो पानी उधर होता है वो एकदम चिल जैसे ठंडा होता है पानी होता है और एक वर्ल्ड फेमस मंदिर है उसका नाम है चौसठी जोगिन टेम्पल वो वर्ल्ड में तीन ही ऐसा ही मंदिर है और उसमें से एक है आसाम में और एक है भुवनेश्वर के पास है। और जो है वो बलांगीर में है और दूसरा जो जिला है सुनपुर उसको हम टेंपल सिटी कहते हैं सेकंड टेंपल सिटी आप उड़ीसा और उसमें से जो दो बहुत फेमस टेंपल है वो एक है सुरेश्वरी टेंपल और एक है सुबर्ण ऐसे तो एक से ज़्यादा टेम्पल है सिटी में और ये दोनों के लिए वो फेमस है दो सिटी जो है जो चौसठी जोगिन टेंपल है वो आसाम में जो कामाख्या टेंपल है उसमें से ये वहीं पे तो वो साधनाएँ कर रहे हैं और जो चौसठी जोगिन टेंपल है उसका खास ये है कि वो एक बड़ा 200 मीटर का एक बड़े रख के ऊपर वो है बनाया गया है और वहीं पे एक जो मंदिर है वो ईंटे में बना है मिट्टी का जो ईंटा होता है उसमें बनाया गया है वह लगभग दो साल पुराना टेम्पल है ओनली पत्थर का यूज़ ही नहीं हुआ है उसमें मिट्टी में ही वो बनाया है और जो टेंपल है उसमें दिखाया गया है कि जो चौसठी देवियां हैं वो शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं बहुत बड़ा और वहाँ पर थोड़ा पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है लेकिन वो बहुत सुंदर जगह है वो देखने के लिए और नेचर से पूरा हरी भरी है झरने है एक पार्क भी उधर है आप उधर जाएंगे तो मोर भी देखेंगे डियर भी देखेंगे बहुत सारा चीज़ देखने को उधर मिलेगा अनिल कुमार दास जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ओडिशा में जहाँ पर आप रहते हैं उसके आसपास में जो टूरिज्म प्लेस है मंदिरों के बारे में आपने बताया और बहुत ही अच्छा जिक्र किया कि आपने वहाँ पर किस तरह से वहाँ का नेचर है और किस तरह से ये मंदिर बना हुआ है और मंदिर का उद्देश्य क्या है वो भी आपने बहुत ही अच्छी तरह से अपने शब्दों में बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी ओडिशा का जो मंदिर है उनके बारे में पता चला और वहाँ किस तरह का लुक है वो भी आपने बताया तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने विशेश, विशेश इस विशेष विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि आप अपने करियर के बारे में किस तरह से आपने अपना करियर बनाया है क्या पहले से आपको पता था कि मुझे इस फील्ड में जाना है या कुछ आपने सोचा हो क्योंकि हमारे युवा साथी भी इस कार्यक्रम को सुनते हैं तो वो भी करियर के बारे में सोचते रहते हैं तो आप अपने व्यूज़ जरूर बताएंगे जी बिल्कुल और बचपन से ही मैं थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर था और मेरा छोटा भाई जो वो थोड़ा तेज था मेरे से वो हमेशा ही क्लास में एक नंबर आता था मैं उसको कभी भी आगे नहीं जा पाया ये थोड़ा अफसोस रहता था लेकिन पढ़ाई कैसे चलते चलते हमारे फैमिली में जो मौसी हैं मौसा है उनका दो मौसी हैं उनका जो बच्चा है वो पढ़ाई में बहुत तेज़ है और उनका एक भाई डॉक्टर है गोल्ड मेडलिस्ट है और दूसरा आई आई टी तीसरा भी आई, आई, आई से और बड़े मौसी का जो बेटा है वो भी डॉक्टर है तो हमको बहुत डांट पड़ता था घर पर तुम क्या करोगे पढ़ाई नहीं करोगे तो इसी के चलते एक जोश आएगा मैंने बोला वो इंजीनियर बने तो मैं भी इंजीनियर बनूंगा और इतना तो लग थोड़ा अच्छा था तो जो क्वालीफाई में जो एक, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इंजीनियर के लिए और उसमें रैंक भी आ गया अच्छा रैंक आ गया तो गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया तो फिर मैंने कंप्यूटर साइंस को चूज़ किया क्योंकि मेरा जो दीदी था वो भी कंप्यूटर साइंस चूज़ किया था मैंने बोला उसके जैसा ही मेरे को बनना है तो फिर मैंने कंप्यूटर साइंस लिया और क्वालिफाई किया फिर कैंपस में सिलेक्शन हो गया तो मेरा पोस्टिंग मैसूर में है और एक बात का जिक्र करूँगा जब कैंपस में सिलेक्शन हुआ वो थियोरोम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था एक कंपनी था इंडियन में कंपनी था वो इंटरनेट मार्केटिंग में करता है और उसमें मेरे को पूछा गया कि आपका हबी क्या है और मेरा बचपन से हम आध्यात्मिक फैमिली से जुड़े हैं ब्राह्मण परिवार हैं पापा बहुत बड़े पंडित हैं विद्वान भी है तो मेरा बहुत शौक था कि गीता के बारे में पढ़ना तो मैंने उनको बताया कि सर मेरे को गीता पढ़ने बहुत अच्छा लगता है तो फिर जो डायरेक्टर खुद इंटरव्यू ले रहे थे मेरा तो बोले कि ठीक है दो तीन श्लोक बताओ गीता के बारे में तो मेरे को तो बहुत याद था मैंने धड़ धड़ उनको बता दिया तो वो खुश हो गए और कुछ नहीं पूछा मेरे को इंटरव्यू में बस बोले कि आप कब ज्वाइन कर रहे हो ये तो गया कंपनी के बाद फिर कंपनी में दो तीन महीना छः महीना काम करने के बाद ये नहीं ये बहुत हार्ड शिफ्ट हो रहा था चौदह घंटा काम करना वो भी नाइट शिफ्ट तो मैंने बोला ये नहीं, नहीं चलेगा तो फिर मैं रेजिग्नेशन दे दिया और क्योंकि मैं स्परिचुअल में था तो मैं नौकरी छोड़ के मैं ऋषि के चला गया कुछ दिनों के लिए और फिर वहाँ से एक बाबा जी मिले वो बोले कि आपका टाइम अभी नहीं हुआ है आप घर चले जाओ फिर मैं घर पे आ गया तो घर पर तो घर पे सब परेशान हो गए थी नौकरी नहीं करेगा तो क्या करेगा और फिर किस्मत चमका कि उड़ीसा कोर्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया एज ए सिस्टम ऑफिसर mm -hmm. तो फिर मैंने गया और अभी जो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट चल रहा है गवर्नमेंट का ई कोर्स चल रहा है वो पहले से जो पब्लिक होता है उनको बहुत प्रॉब्लम होता था उनका डेट कब आएगा पता ही नहीं पड़ता था केस लंबी चल रही अब ये जो गवर्नमेंट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मो, मोदी जी आए हैं उनके प्रेशर में अभी बहुत जोर शोर से काम चला है ई गवर्नास प्रोजेक्ट और उसी के चलते हमारा एक सिस्टम चल रहा है केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम कोर्ट में सारे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है तो उड़ीसा में ये काफ़ी तेज चल रहा है अभी अब अब घर बैठे भी अब अगर आप केस जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं कोर्ट में अगर अपना मोबाइल नंबर या ई देते हैं तो केस का जो डिटेल्स है डे टू डे प्रोग्रेस है वो अपने आप ही मेल में और या अपने मोबाइल नंबर आप पे पा सकते हैं ये बहुत बड़ी एक क्या कहें उसको उपलब्धि है गवर्नमेंट की कि पब्लिक अपने जान सकती है और डे टू डे चैलेंज में तो कोर्ट में आता है लेकिन स्परिचुअल को होने के बाद मैं देखता हूँ कितना प्रेशर होता है जज के ऊपर जब वो डिसीजन लेते हैं और इसी के चलते वो मेरे को ही बोलते हैं कि और दास सर जी आपको इतना कूल रहते हैं तो हमको भी थोड़ा कराइए कूल कराइए बहुत टेंशन में रहते हैं तो उसी के चलते उनका भी जो सीनियर ऑफिसर मीटिंग होता है सारे जजेस का ज़िले में तो कभी कभी एक महीने दो महीने में एक एक बार तो होता है मीटिंग दो महीने या तीन महीने में कभी कभी मैं इनको स्पिरिचुअल डिस्कोर्स भी दे देता हूँ एक एक घंटे के लिए दो तीन घंटे तो सब फूल होते हैं और कभी कभी जो हमारा आश्रम है वहाँ पर जो ब्रह्मा कुमार का कभी कभी वो जजेस लोग भी उधर आते हैं और उनका भी कुछ अच्छा लगता है उनको जब आते हैं स्परिचुअल डिस्कोर्स करते हैं तो ऐसे ही चल रहा है कैरियर का प्रोग्राम अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है चलिए अनिल कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने करियर के बारे में कि किस तरह से आपको जो है नौकरी मिली और आप जिस जुनून से आपने पढ़ाई किया और उस अनुसार आपको जो है अच्छी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो आपके पीच में आपके सामने आई आपने उनको बहुत ही अच्छी तरह से सामना करते हुए आगे बढ़े और अभी जो जिस जगह पर है वहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है आप सेटिसफाइड है अपने जॉब से तो चलिए बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग अपने जॉब से संतुष्ट हो जाते हैं या संतुष्टता प्राप्त होती है तो हमारे जीवन में खुशियाँ बनी रहती हैं जब हम अपने जॉब से सेटिसफाई नहीं रहते हैं तो दिक्कतें बहुत आती हैं भले ही हम चौदह घंटा या बीस घंटा काम करें लेकिन दिक्कतें बनी रहती जहाँ आपको लगता है कि आप जॉब सेटिस्फाइड है तो आपका जीवन में एक सरलता आ जाती है जो आपने अपने जीवन में पाया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर जुड़ते हैं आपसे विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप नए है रेडोमोट वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो नमस्कर आते रहो अरमान जिंदगी के हम जिंदगी को आपकी हम जिंदगी को आपकी हम जिंदगी को आपकी, आपकी स्वा कहेंगे तुम दिन को अगर a <laughs> अपनी जुबान से आपके अपनी जुबान से आपके जज्बा कहेंगे तुम दिन को अगर नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और अनिल कुमार दास हमारे साथ हैं जिनसे हमारी बातें हो रही हैं और बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया अपने परिचय में उन्होंने बताया कि वो आध्यात्मिकता से बचपन से ही जुड़े रहें और उनके घर में भी ये आध्यात्मिक माहौल रहा पिताजी पंडित रहें और गीता वगैरह का स्लोक उनको कंटस्थ है तो आइए गीता की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे हमारे गीता या महाभारत या रामायण की बात हम लोग जब सुनते हैं तो बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर हमारे बीच में आते हैं तो आपको उनमें से कौन अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है उनके बारे में बताइए अच्छा जब मैं बचपन से था तो यह के लिए बहुत आ, प्रेरित हुआ था और मैं आदर्श मानता था कि जो हमारे जो भारत के महान संत हुए हैं स्वामी विवेकानंद वो अम्ला एक प्रतिभा है भारत की कि जो किसी के उनके प्रतिभा पर कभी दाग भी नहीं आया तो उनको मैं अपना आदर्श मानकर चाहता हूँ कि मैं भी ऐसा बनूंगा लेकिन मैं जब हम अपने मम्मी पूछा था कि क्या बनोगे बड़ों के मैंने बोला ऐसा बनूंगा तो वो रो पड़ती थी कि जाके संत बनेगा लेकिन फिर जब मैं पढ़ता था तो महाभारत पढ़ता था तो उसमें जब जो कैरेक्टर मेरे को बहुत अच्छा लगा वो भीम का कैरेक्टर अच्छा लगा जो महाभारत में चाहे कितनी भी खुशी आए उनकी जो पत्नी थी रानी द्रौपदी थी जब किसी ने भी उनको सहारा नहीं दिया तो भीम ने उनको सहारा दिया था कई कई ऐसे सिचुएसन आए जिसमें उनके जो और भी पति वो थे जुधिष्ठिर थे चाहे अर्जुन थे सहदेव नकुल थे वो उनको उतना साथ नहीं दिया था एक जे कि उसका एक आ, क्या है उनका एक भाग है जहाँ पे वो एक अज्ञातवास में थे जब उनको जो राजा था किचक था उनको ऊपर कुदृष्टि पकाया रखता था द्रौपदी के ऊपर तब उनको जाके वो भीम उनको मारा था चाहे चाहे वो दूसरा को भी मारा था लेकिन किसी ने उसको नहीं मारा था वो उसको मौन रहे थे उसके टाइम में लेकिन भीम ने उसको मारा था तो मैंने बोला ये इतना बौ्यशाली है तो मेरे को भी इतना मन बनना है चाहे किसी भी अगर नारी हो तो उसको दृष्टि हमारी ऐसी दृष्टि चाहिए कि उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है हम क्षेत्रीय हैं तो दूसरों का जो है मान रखना हमारा कर्तव्य है तो ऐसा बनना चाहिए और जो वहाँ थे हमारे मेरे आदर्श थे स्वामी विवेकानंद से तो तो हमेशा उनका जो बायोग्राफी में पढ़ा वो हमेशा ही दूसरों को अपनी बहन की दृष्टि से देखते थे और उनके जो गुरुजी थे तो अपने वो अपनी पत्नी को ही वो माँ के रूप में देखते थे जो रामकृष्ण परमहंस जी थे अपनी पत्नी को शारदा माँ को उनके माँ के रूप में देखते थे मैं उनसे बहुत आकर्षित हुआ कि ये कैसे हो सकता है लेकिन जब मैं आध्यात्मिक से जुड़ा तब पता चला कि नहीं यही जो पहली है वो हम, हमारी दृष्टि को सुधारना है सुदृष्टि बनाना है ये दुनिया आज इसीलिए पतित हो गई कि कुदृष्टि के कारण तो नारियों का जहाँ पे सम्मान होता है वहाँ पे पुरुषों का भी सम्मान मिलता है और खुशहाल रहती हैं। तो ये हुआ हमारा जो आदर्श स्पिरिचुअल स्परिचुअल आदर्श मैं काफ़ी प्रभावित था स्वामी विवेकानंद जी से जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप किससे प्रभावित थे और महाभारत या रामायण का जो कैरेक्टर है वो भीम का आपको बहुत पसंद आया और आप सभी का सम्मान करना चाहते हैं और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मैं चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद की एक कोई घटना आपको याद हो तो ज़रूर बताएं उनकी बायोग्राफी आपने पढ़ी है तो उनका एक कोई भी घटना जो है बहुत अच्छी हो आपको याद हो तो ज़रूर जी बिल्कुल ये उनके बायोग्राफी में अभी अभी दो तीन दिन पहले उनको पढ़ा पढ़ रहा था तो एक आया उसको जीवनी में आया था वो एक संत थे वो काल बनारस के पास रहते थे उनके वो बहुत बड़े नामी संत थे तो उनको वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो अपने दोस्त के साथ वो उधर गए कोलकाता से गए तो जब गए तो उनको प, उनसे मिल नहीं पाए पाँच दिन हो गया उनसे मिल नहीं पाए तो ये हैरान हो गए फिर उन, अपने दोस्त को पत्र लिखा कि मैं उनसे नहीं मिल पाया मैं अभी लौट के जा रहा हूँ लेकिन फिर अगले दिन वो जब गए करीब आठ घंटे खड़े होने पर उनको फिर उनको मिला के उनसे मिल सकते हैं और जब अंदर उनके पास गए तो वो जो बाबा जी थे सिद्धि बाबा थे वो पहले ही स्वामी विवेकानंद के हाथ में एक पर्ची डाल दी उनको तो वो हैरान हो गए ये मेरे को क्यों पर्ची दे रहे हैं पहले मिले हैं कुछ बातचीत नहीं हुआ है तो पर्ची देते दे फिर उनको बोले कि चलो बात करते हैं और फिर उनसे कुछ बातचीत की तो वो अपने फिर उनको वो बाबा जी को अपने माता जी के बारे में पिताजी के बारे में पूछा कि उनका तबीयत कैसा है तो फिर उन बाबा जी ने उनको बोला था कि आप तो संयासी हो एक पिता और एक माता के बारे में कैसे सोच सकती हो तुम तो दुनिया के बारे में सोचना चाहिए तुमको तो वो हैरान हो गए फिर और एक बात उन्होंने बताया कि ओम नमो भगवते वासुदेव का वो टिब्बे लैंग्वेज भर्सन में क्या होगा तो उनको बोल दिए और एक बात में तो याद नहीं आ रहा लेकिन वो तीन बातें वो उनसे बातचीत में हुआ तो ये ख़त्म होने के बाद फिर बाबा जी ने उनको बोला कि आपको जो मैं पहले पर्ची दिया था आप उसको ज़रा खुलिए तो स्वामी विवेकानंद जब उसको खोले तो वो है हैरान हो गए कि जो बातचीत उनसे हुआ वो पहले से वो तीनों बातें उनको लिख के दे दिया था वो पर्ची में तो ये है भारत की आध्यात्मिकता जिससे हम ध्यान कहते हैं और ध्यान में अपने अंदर खुद जाएँ तो कुछ भी हमारा असंभव नहीं होता है तो ये मैं बहुत आकर्षित हुआ इससे ये मेरे को अभी अभी याद है क्योंकि अभी अभी रिसेंटली पढ़ा था चलिए अनिल कुमार जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और विवेकानंद की जीवन कहानी को आपने जब पढ़ा तो उसमें से ये जो अभी आपने बात बताई बहुत ही अच्छा आपने बताया कि किस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं लेकिन हमें उससे सीखकर उन चीज़ों को अपने जीवन में सदा बना के रखेंगे तो हम आगे चल के महान बनते हैं अगर हम जो शिक्षा हमें मिलती है जो ज्ञान हमें मिलता है उसका उपयोग हम अपने जीवन में या अपने लिए नहीं करते हैं तो फिर जीवन जो है साधारणता ही रहती है तो आइए आगे बढ़ते हैं और विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में अनिल कुमार जी से बातें हो रही हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग कुछ अच्छी बातें सुनते हैं और ख़ुशी होती है तो मैं चाहूँगा कि आपने भक्ति बहुत की है या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका काफ़ी रुचि रहा है तो एक हाथ कोई गीत के बारे में बताइए जो बहुत ही अच्छा आपको लगता हो भक्ति मार्ग का कोई गीत आपको बहुत पसंद आया हो तो उसके बारे में बताते हुए एक लाइन उसका बताइए जी ये तो काफ़ी सारे गीत है जो बहुत पसंद आते हैं तो लता जी का एक जो गाना था सत्यम शिवम सुंदरम वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है गाना जब सुनता हूँ कि जो सत्य है वो शिव है और वो सुंदर भी है तो कितना अच्छा है कि अगर हम सत्य के पीछे में चलेंगे तो हम दूसरों का खुद के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं और जिससे हमारा जीवन तो सुंदर होगा हमारे करीब जो आएँगे उनका जीवन में उससे प्रभावित होकर सुंदर हो जाएगा ये बहुत अच्छी बात उसमें सिखाया गया है और क्या क्या वो गीत में भी ऐसा ऐसा लिखा है कि किस किस जगह पे किसी ने भी शिव की पूजा की थी और वो क्यों की थी जैसे उनके गीत में बताया गया है कि जब गोपेश्वर में भगवान श्री कृष्ण ने उनको पूजा की थी तो उसमें कितना शक्ति मिलती थी और रामजी भी उनको जो पूजा किया था वो रावण के ऊपर विजय प्राप्त किया था दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त किया था बुरई का बुराई के ऊपर सच्चाई का जीत हुआ था वो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो वो गाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है सत्यम सिंह सुंदर उनका जो गाना है लताजी ईश्वर सत्य जी अनिल कुमार दास जी बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया लता मंगेशकर का जो अभी हमने सुना आप सुना है रिंग नोट वन नाइनटी पॉइंट पर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग गीतों के माध्यम से अपने जीवन में झांक कर देखते हैं और उस ज्ञान के बिंदुओं को जब अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो जीवन में एक बहुत ही उदय या एक परिवर्तन हम महसूस करते हैं एक अच्छा पन अपने जीवन महसूस करते हैं जो दूसरों को भी हमें बांटने में खुशी होती है तो चलिए आखिरी में जाते जाते मैं कहूँगा रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर आप किस तरह के सोशल वर्क करना चाहते हैं या सामाजिक सेवा में आपकी किस तरह की रुचि जी अभी मैं ये जो आध्यात्मिक संस्था है ब्रह्मा कुमारी उसी से जुड़ा हुआ है काफ़ी नौ साल से और ये तो सबको पता है कि वे कैसे सोशल रिफॉर्म रिफॉर्मेशन के बारे में वो काम कर रही है तो अभी काफ़ी हमारा प्रोग्राम चल रहा है अभी अभी एक प्रोग्राम चल रहा था सशक्त कृषक अभियान कृषक कैसे सशक्त होंगे और जो वो बुराई का शिकार होते हैं जैसे तम्बाकू बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो वो खुद तो पड़ते हैं बुरे संगत में लेकिन उनका परिवार का सत्यानाश हो जाता है अगर वो जो परिवार का मुखिया है अगर वो उसका खराब हो गया देहांत हो गया या उसको कैंसर हो गई तो कितना खर्चा आता है तो परिवार वो सर्वशांत हो जाता है तो उसको हम गांव-गांव में जाकर समझाते हैं लोगों को समझाते हैं कि ये बुराई का छोड़ो उसको छोड़ो और जो शराब पीते हैं उसके चलते अवेयरनेस कैंपेन करते हैं और जो माताएं हैं उनको घर कैसे चलाना है अच्छी तरह से उनके बारे में उनको कैसे मैनेजमेंट करना है उन लोगों को भी हम लोग जाके बीच बीच में कैंपेन करते हैं स्कूल में जाके काउंसिलिंग करते हैं और आपको हैरानी होगी एक बार एक हमारा ब्रह्मा कुमारी जिसका एक प्रोग्राम चलता चला था नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट और उसी के चलते हम कई स्कूलों में प्रोग्राम किए थे तो बलांगीर में भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हम गए थे जब बच्चों से हम बातचीत कर रहे थे तो पर्सन टू तो पर्सन हम एक 10-12 जो बच्चे उनसे मुलाकात की और आपको जानकारी हैरानी होगी तो बीस में से पाँच जो बच्चे थे वो ऑलरेडी दो तीन बार सुइसाइड अटेम किए थे लेकिन वो उनसे विफल रहे क्यों क्योंकि उनको परेशान होता था वो अपना जो खुद का है अंदर में जो है वो अपने माता पिताओं को बता नहीं पाते हैं क्योंकि उनको हमेशा डांट पड़ती है और जो माता पिता हैं अपने बच्चों को वो टाइम देते हैं और अभी का समाज जो है वो माता पिताओं को अपने बच्चों के लिए टाइम देना बहुत बहुत जरूर है पैसा तो मिलेगा लेकिन अगर बच्चों का जो चरित्र है वो अगर एक बार भी ख़राब हो गया तो जितना पैसा कमाते हैं वो सारा का सारा एक दिन में भी खत्म हो जाएगा इसलिए सभी माता पिताओं से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों के लिए कभी कभी थोड़ा थोड़ा एक दिन में टाइम निकालो और उनको चरित्र निर्माण में सहयोग दें अनिल कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया कि किस तरह से आप सोशल वर्क में जुड़े हुए हैं और बहुत सारे कैंपेन आप करते रहते हैं जिसके बारे में आपने अपने शब्दों में अभी बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा क्योंकि जो अच्छी बातें हैं जब हम लोग सुनते हैं तो हमें भी अच्छा महसूस होता है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधु के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधु वन नाइनटी सुनते रहो मस्कते रहो